नमस्कार मित्रों ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि कुछ प्रश्नाएं थे उसके ऊपर कि भाई यूरोप में आरब देश के जो लोग हैं आरब देश की शुरुआत होती है मोरेको अफ्रीका उत्तर अफ्रीका है वो पूरा आरब बेल्टी माना जाता है वहाँ पे अधिकतर देशों में ऑफिशियल लैंग्वेज भी आरब ही है अरबी तो मोरेको अ और फिर आगे अरब देश आते हैं सऊदी अरबिया कुवैत दुबई से लेके इराक तक ईरान है वो अरब कंट्री नहीं है उसकी भाषा अरबी नहीं है फारसी है पर्शियन तो इतने ये जो देश है वहाँ से बड़ी संख्या में लोग यूरोप में गए हैं और अभी वहाँ पे उसकी वजह से रायट हो रहे हैं अभी एक ब्रिटिश सैनि� 日本の国は、日本の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国のの国のの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国の Netherlands और、uh, Sweden, Norway वगेरा वहाँ भी काफी बड़ी Arab population है और वो जो Arab population है वहाँ बड़े पैमाने पे riot कर रहे हैं, गदर कर रहे हैं हिंसा कर रहे हैं Australia में भी वो problem बढ़ रहे हैं Australia में भी जो Arab country से लोग गए हैं, वहाँ पे rioting कर रहे हैं crimes बढ़ गय そぜなら、何が起きているのかと、何が起きてるのかと、何がのかと、何が起きているのかと、何が起きているのかと、何が起きているのかと、何が起きているのか r 何が起きているのかと、何が起きているのかと、a が起きているのかと、何が起きているのかと、何が起ているのかと、何が起きているのかと、何が起のかと、何が起きているのかるのかと、 दंगे करते हैं या तो कत्ले आम करते हैं तो यूरोप की जो प्रजा है ब्रिटेन की फ्रांस की उसको कन्विंस किया जा सके कि भाई हमें अबे अरब देशों पर युद्ध यानी धावा बोल देना चाहिए और उनको दोबारा गुलाम बना लेना चाहिए तो अब ऑफिशियल रीजन क्या देते हैं जैसे कि फ्रांस की सरकार है वो बड़ी Algerianukuane de Tietuska Karanka de Tieki by Amaria, France, May Labour Bot Mangae Labour Bot Mangae is Ladyakilogo Kone, though, to ye galat Karane Yadi Labour Mangae, to Tika Gurtura Mangaojaga, Lok Tore Chotegurmeranga, j s e b s a r a l g r i a k i l o k construction l b r k a k a m k a r t a d i u n a l g r i a n u o Bagadiajai, t l b r Construction l b r m n g a o j a g a t Lok c h o t e g r m e r n g e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 तो अफ्रीका में कुछ 40 प्रतिशत आबादी क्रिश्चियन है, फिर लैटिन अमेरिका यानी कि मेक्सिको और ब्राज़ील अलग-अलग जो पूरे दक्षिण अमेरिका के देश हैं, वहाँ पे भी सर्प्रिस लेबर चाहिए उतना पड़ा है, वो सर्प्रिस लेबर यदि फ्रांस में आता या लंडन में जाता, तो किसी प्रकार की हिंसा की समस्या नही जो आरब देश है, मोरोको लेक से लेकर ईरान, इराक, उनका यूरोप के देशों के साथ पिछले 1500 साल से हिंसात्मक संघर्ष रहा है। आपने इतिहास में क्रूसेड के बारे में पढ़ा होगा, जिहाद, कि जिसमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यूरोप के लोग アラブ・ビルゲーティー・オー・ラコキ・サンキャメ・カトレアムウィティー・ウスケ・バーデ・イタリア・リビア・パー・キュッシュ・ソー・デッソ・ソー・サー・キャブジャー・キャーター・ウスメ・ラコ・ロゴキ・ハティア・キティー・ブリトン・エジプト・ペ・キャブジャー・アー・ウスメ・ラコ・ロゴキ・ハティア・ウィティー・フランスメ・アルギー・アザ・ディ・キ・ラダイメ・ラコロゴキ・ハティアウィティー तो इसलिए वहाँ का जो पूरा वो जो पूरा बेल्ट है, वो यूरोप के लोगों से नफरत करता है। उसकी वजह यूरोप और अरब देशों का संघर्ष है और फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का संघर्ष वो भी है। तो जाहिर है कि उन लोगों को यदि दुबारा आने देंगे, तो उनमें वैसे ही पूरे की सर से पैरों तक नफरत しかし、この時代の時代の時代の時代の時代の時代の時ての時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代る時代のす代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の ऑस्ट्रेलिया में जितने इंडियन हैं उनमें भी क्राइम रेट कम है तो यदि उनको सिर्फ लेबर ही चाहिए था फ्रांस के लोगों को ब्रिटेन के लोगों को नीदरलैंड्स हॉलैंड स्वीडन नॉर्वे वगैरह उनको यदि सिर्फ लेबर की जरूरत थी तो इंडिया से चाहिए उतना अनस्किल्ड लेबर ले जा सकते थे इसी तरह से � और जबकि अरब कंट्री है वहाँ पे हिस्ट्री रही है क्रिमिनलिटी की और उनके यूरोप से लोगों से नफरत की, तो उन्होंने जानबूझके लाखों की संख्या में उन्होंने यानी ब्रिटेन की जो इलिट है ब्रिटेन का जो ऑग्रवर्क है, वो चाहता है कि ब्रिटेन के जो वहाँ की लोकल स्थानिक क्रिश्चियन गोरी प्रजा है, उसम どうの世界の大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、大は、大事なことは、大事なことは、大事なことは、は、大事なことは、大事なこは、大事なことは、大事なことは、大事な श्वेत और क्रिश्चियन प्रजाय उसमें नफरत की भावना बढ़ रही है और इससे इन देशों की सरकार को मिडलेस्ट के कंट्री मिडलेस्ट के देशों पर जब हमला करना होगा उनका तेल लूटने के लिए अब आसानी मिलेगी एक लजिटिमेसी का कारण मिल गया वो कारण क्यों जरूरी था कि सेकंड वर्ल्ड वार में लाखों की संख्या में नह कुछ चार करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे शायद कुछ लोग पांच करोड़ कहते हैं कुछ लोग छः करोड़ भी कहते हैं पर मिनिमम चार करोड़ लोग मर गए थे उस समय के यूरोप की करीब करीब सात से दस प्रतिशत आबादी युद्ध में मर गई थी घायल हुए थे वो अलग बड़ी संख्या में लोग इतनी ही संख्या में लोग घायल भी हु 16-17 つの戦4は終わりです。しの戦争は終わりです。しかし、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、す。そして、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、このに点で、この時点で、この時で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、こ しかし、このようなディテールが出てきましたが、今、アラブの国は何を言っているかというと、その国は、日本の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 और पुलिस ने जानबूझ के दंगे काफी दिनों तक चलने दिए, बड़ी संख्या में गाड़ियाँ जल गई, घरों के आसपास तोड़फोड़ हुई, बागबौजी चें उजड़ गए, तो इसकी वजह से फ्रांस के जो श्वेत गोरी प्रजाएँ उसमें अल्जीरियनों के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई, तो अब 日本の政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治家は、それを正しい政治 हमें क्या करना चाहिए कि ये युद बढ़ता बढ़ता भारत तक आ सकता है और यदि उस समय हमारे पास अपने हथियार नहीं हुए है Made in India weapons, made by India Made by Indians, made in India और made by Indians दोनों जरूरी है मानलों अमरीका की कमपनी भारत में फैक्टरी डाल के हथियार बनाती है तो उससे तो हमें बड़े संख्या में मेड इन इंडिया मेड बाय इंडियंस हथियार बनाने की शुरुआत करनी चाहिए और वो आसान काम है पर लंबा काम है मतलब शुरुआत हमें करनी पड़ेगी ज्यूरी प्रथा की स्थापना से क्योंकि ज्यूरी प्रथा की स्थापना होगी उसके बाद ही बड़े पैमाने पे इंजीनियरिंग भारत में शुरू होगा और इं कि यूरोप की जो अग्रवर्ग है इलिट ब्रिटेन फ्रांस नॉर्वे स्वीडन हॉलैंड डेनमार्क वगैरह उसने इसलिए बड़े पैमाने पे अरब देशों के लोगों को आने दिया ताकि वो अरब ब्रिटेन में फ्रांस में वगैरह देशों में आके बड़े पैमाने पे हिंसा करें ताकि उनकी प्रजा को लीबिया अल्जीरिया इजिप्ट इ वहाँ की सरकारों ने लेबर, चिप लेबर का रीजन दिया, वो बकवास है, वो चाहते तो लेबर इंडिया से, थाईलैंड से, वियतनाम से, फिलीपीन से, लाओस, कम्बोडिया, बहुत सारे देश हैं, जहाँ की, जहाँ का लेबर है, वो जरा भी क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल बिहेवियर नहीं दिखाता, ले जा सकते थे, लेकिन उन्ह ईजिप्ट ये सारे देशों से जिया लिया जिनकी पिछले 1500 साल से यूरोप से एक तरह की दुश्मनी है और हमें क्या करना चाहिए इसमें कुछ नहीं कर सकते करना जरूरी भी नहीं है हमें अपने प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए कौन सा प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ आतिर बनाने की फैक्ट्रियाँ नहीं हैं फैक्ट्रियाँ डा�